असिद्ध तो हो गया था है ना? असिद्ध के बाद में कौन सा आता है पांच है ना? नही पाँच हेत्वाभाषा है क्या क्या है सब्य विचार विरोध असिध बाध्य है ना तो जो असिद्ध है असिध हेतु तो जो वो तीन प्रकार का है आश्रय असिद्ध, स्वरूप सिद्ध और एक है व्याप्यत्व सिद्ध आश्रय सिद्ध स्वरूप सिद्ध को हम कर लिया अब एक असिद्ध तो चलिए तीसरा असिद्ध जो है हेतु तो लीजिए ये कहते हैं व्याप्यता व्याप्यत् सिद्ध कह किंचाधि स्वरूपम ऐसे अभी लक्षण कर रहे हैं व्याप्य सिद्ध का सुपाधि का हेतु है ना मूल मूल कंठस्थ हो रहा है मूल सुकस्थ कर रहे हैं न नहीं और क्या पढ़ रहे हैं विद्यालय में जाते हैं अव... ज्योतिषादि पढ़ते हैं तो फिर समय है तो फिर इसको कंठस्थ करो ये कहते हैं सुपाधि का हेतु व्याप्यवासिद जो उपाधि से युक्त जो हेतु है उसका नाम है सुपाधिक उपाधि सह वर्तते इति सुपाधिक है तो उपाधि क्या है फिर हम बताएंगे सुपाधि का हेतु हो व्याप्योत्सिध जो उपाधि से युक्त जो हेतु है उसका नाम है सुपाधि का अभी देखो उपाधि शब्द आया तो फिर उपाधि क्या होता है उसके साथ अगर हेतु युक्त है तो उसको हमें सुपाधि का हेतु कहेंगे और वो व्याप्य व्याप्यत्पासिद्ध होगा तो व्याप्य व्याप्य सिद्ध क्या है उसको बताएंगे और पहले उपाधि को बता रहे हैं ये कहते हैं उपाधि का नाम वही है जो साध्य व्यापकत्वम साध्य व्यापकत्वम सति व्यापकत्वे सति इसको करेक्शन करो साध्य व्यापकत्वे सति सति इसलिए व्यापक साध्य साधना सहना साधनाव्यापक उपाधि है ना देखो <laughs> साधन अव्यापक व्यापकत्व साधन साधन क्या है, है, तो। है तो। साध्यों का जो अव्यापक होगा उसी का नाम है उपाधि तो अभी गए फिर आगे गया देखो उपाधि को व्याख्या करने के लिए गया उपाधि तो हो गया हम समझिए गए तो अभी उसमें कहते हैं साध्य का व्यापक साध्य का व्यापक फिर क्या है साधन का अभ्यापक क्या है तो उसको भी बताना पड़ेगा कड़ी है उसका चेंद यह है श्रृंखलाबद्ध है तो एक एक को समझ जाएंगे तो फिर ये होगा समझे जो साध्य का व्यापक हो और साधन का अभ्यापक हो इसमें सरल भाव से हिंदी से ऐसे ही अर्थ है जो साध्य का साथ रहता है और साधन का साथ नहीं रहता है उसी का नाम है उपाधि साध्य का साथ रहेगा और साधन का साथ नहीं रहेगा तो उसका नाम है उपाधि उसी को न्याय भाषा में ये कहे साध्य का व्यापक होगा साधन का अव्यापक जो होगा तो उसका नाम है उपाधि है ना तो किम नाम ना? साध्य व्यापकत्व सति साधन अव्यापक उपाधित्वम ऐसे कह दिया अभी ये कहते हैं क्या साध्य व्यापक क्या है है ना ये कहते हैं साध्य समानाधिकरण सामनाधिकरण अत्यंतापक है साध्य सामना साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव अप्रतियोगित साध्य व्यापक है ना साध्य का व्यापक अर्थ साध्य का अधिकरण जिस अधिकरण में साध्य रहता है उस अधिकरण में अगर जिसका अत्यंता भाव रहेगा अत्यंता भाव का जो प्रतियोगी नहीं होगा उसका नाम है साध्य व्यापक अब देखो <coughs> ये हो गया उत्पादी का लक्षण है ना अब इस साध्य व्यापक इसका जो साध्य व्यापक हमें व्याख्या कर रहे अत्यंता भाव अप्रतियोगित साध्य व्यापक है ना फिर साधन उसको छोड़ दीजिए लीजिए दृष्टान्त तो इसका साध्य व्यापक घटाइए पर्वतो बन पर्वतो धूमवान बने हैं धूमवान बने पर्वतो धूमवान बने हैं यहाँ पर जो आपने बनी का लिया है बनी यहाँ पे क्या है, साधन। है? हाँ साधन साधन, साधन मतलब हेतु ठीक है, तो। है तो। और साध्य क्या है धूम बान वान छोड़कर साध्य का कर तो बनने पंचमी अंत है तो हेतु पंचमी अंतर तृतीयांत हेतु होता है तो ये जो बनी हेतु है, तो है अभी इसको ये कहते हैं ये साध्य का व्यापक होगा साथ, नहीं, नहीं, ये हो तो। गया तो साथ, अप्रति होगी इस अनुमान में समझाए इस अनुमान में हमें ऐसे जो किसको साध्य का व्यापक बनाना है साध्य व्यापक ऐसे ही है कि हमें वस्तु लेंगे जो कि साध्य का व्यापक होगा कहो अधिकरण जिस अधिकरण में धूम रहता है साध्य हो गया धूम है अधिकरण अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी अप्रतियोगी जो जो होगा उसी का नाम है साध्य व्यापक जहा तो वो उपाधि को रहना चाहिए तो उपाधि तो, तो, तो करेंगे है ना पहले साध्य का व्यापक करा और साध तो सीधा अर्थ में हिंदी में हम कहा कि जो साध्य का साथ रहेगा और उस साधन का साथ नहीं, नहीं रहेगा तो उसका नाम उपाधि है। यही उपाधि को हमको तो साध्य का व्यापक बनाना है है ना? साध्य का व्यापक बनाना है साध्य का साथ जो रहेगा और साधन का रहेगा तो उपाधि ऐसे एक हम एक वस्तु ढूंढेंगे पदार्थ ढूंढेंगे जो साध्य का साथ रहेगा साध्य हो गया दुमा है ना तो ऐसे साध्य अधिकरण का में धूम रहेगा है और और गोश्ट। गोश्ट। गोश्ट। ना? है का है ना ना ना रहेगा रहेगा रहेगा गोष्ठ गोष्ठ में में उस अधिकरण तो आर्द्र संग आपका और और इतने इसमें के साथ क्या दुम्र धूम है लकड़ी है तो वो जो लकड़ी लकड़ी जब जलाते हैं उससे धुआं निकलता है किस लिए हाँ. जो आर्द्रता आर्द्रता किसका धर्म है जल जल का है तो उसमें जली अंश है तब तभी धुआं निकलता है अगर एकदम कास्ट है, एकदम, दुआ। उसमें धुआं है, बहुत निकलेगा बहुत कम बहुत कम है, है ना तो आर्द्रिका सा उसमें धुआ निकलता है समझा है ना तो साध्य जहां जहां साध्य का अधिकरण है तो साध्य अधिकरण हो गया साध्य हो गया साध्य हो गया, तो उसमें जो अत्यंता है, अत्यंत अभाव किस किसका अभाव मिलेगा अत्यंत अभाव मतलब अभाव महान गोष्ठ में चतुर में घट पटादिया मिलेगा सामान्य रूप से तो जहाँ आप जिसको सिद्ध करना चाहते हैं तो उसको छोड़कर और सभी का अब हम समझना तो अधिकरण उसमें बनी मिलेगा धुओं मिलेगा और सफल चीज का अभाव मिलेगा घटपटादी का अभाव है ना नहीं घटपट घटपटाली इनका अभाव है अब जो जिसका अभाव मिलेगा तो इनका इनका कौन होंगे? होंगे? ये तार्था जो में अत्यंत अभाव हो गया घटपटादी तो इनका प्रतियोगी कौन होगा प्रतियोगी जिनका अभाव प्रतियोगी तो प्रति प्रतियोग प्रतियोगी हो गया वही प्रतियोगी होंगे तो हो गए प्रतियोगी तो भटपी हो गए तो उसमें अप्रतियोगी कौन होगा जिसका अभाव नहीं मिलेगा ना अभाव हो गया तो प्रतियोगी हो गया भट भी प्रतियोगी हो गए आर्द्रंधन का अभाव चतर गोष्ठ महानस में है, है। तो प्रतियोगी नहीं है अप्रतियोगी, अप्रतियोगी। तो समान तो अत्यंताभाव घटपटादी प्रतियोगी घटपटादि अप्रतियोगी अर्धनिंदन संयोगे, अर्धनिंदन संयोग में रह ना तो होने तो से वो साध्य व्यापक हो गया समझ में आएगा साध्य व्यापक समान, भाव, तो साध्य अत्यंत होगा हो तो जिसमें जाएगा साधन का व्यापक होगा साधन का साथ नहीं रहेगा कभी उसको क्या कहेंगे उपाधि कहेंगे तक तो किसको आगे, फिर आगे फिर तो दोनों तो तो से अर्जन में अप्रतियोगिता जाने के कारण साध्य का व्यापक हो गया अभी साधन का व्यापक साधन कौन इसमें बनी जहाँ जहा बनी होंगे तो वहां वहां नहीं रहना है ना तो ने ये साधन नतंता अप्रतियोगित व्यापक साध्य, साध्य, साध्य, साध्य व्यापक इसमें आया साध्य व्यापक आर्दन संय में आया क्या क्या फिर कहते हैं वही जिसको आपने साध्य का व्यापक बनाया वही अगर साधन का अव्यापक हो तो साधन का अव्यापक कैसे है ये साधनिष्ठा क... प्रतियोगी त्यापक साधन बन निष्ठ साधन बत निष्ठ साधन बन निष्ठ ये अनुनासिक अनुनासिक साधन बन निष्ठ अत्यंता भाव का जो प्रतियोगी है <स्युण> वो हो जाएगा साधन अभ्यापक तो अभी देखो साधन बत साधन कौन हो गया बनी बनी, बनी, बनी बाला कौन हो जाएगा इधर बनी, बनी बनी बनी वाला मतलब बनी, बनी, बनी, बनी मतलब बनी, मतल। बनी का अधि, अधिकरण क्या है साधन बन निष्ठ साधन बत हो गया मानस। मानस हो गया उसमें तो है लेकिन हमें ऐसे ही को जगह लेंगे बनी का साथ रहता हुआ जिसमें धुआं नहीं निकलेगा बनी रहेगा गैस है हाँ। हाँ। हाँ। ना <coughs> साधना साधना बने ना ये कहता है कि साधन बन निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व साधन अभ्यापक साधन बनाएंगे कैसे न साधु हो गया बनी हाँ। बनी का अधिकरण कौन हो गया अयोगोल है ना ये अयोग हो गया आपका ये तब तक तो, तब तक तो समझ तब तक तो अयोलग इसमें बनी रहती है है ना ये हो गया वन्य अधिकरण हो गया इसमें और उसमें वन्य अधिकरण में जिसका अभाव रहेगा तो वो प्रतियोगी होगा बनी आयोग में जो बनी है तो वो बनी के साथ में और क्या नहीं है ये ये है नहीं इसमें नहीं इसमें अगर ए, तब तो अयोग नहीं दोनों का अधिकरण जिसमें बनी रहती है उसमें अगर आर्द्रंजन संयोग रहेगा दोनों का अधिकरण समान हो जाएगा <coughs> आर्जन आर्ध्य संयोग इसमें है है है में नहीं नहीं, नहीं इसका का अभाव अभाव अभाव जिसका होता अभाव प्रतियोगी होता है प्रतियोग होता है? अभाव। तो का अभाव है तो हो गया, प्रतियोगी। साधना भाव का अभाव साधन बन नि अत्यंता अत्यंता प्रतियोगी आर्ध्य में चला गया है साधन का अव्यापक हो गया साधन अभ्यापक को व्याख्या कर रहे हैं। दिन में गया तो उन्हें से साधन का अभ्यापक हो गया आठ दिन समझ का न्यापक हुआ और साधन का अभ्यापक, तो का अभ्यापक हुआ तो उन्हें से आर्द उपाधि हो गया ऐसे ही घटना अभी उपाधि ढूंढेंगे तो जब उपाधि ऐसे ही आप फटाफट बोलना पड़ेगा तो सामान्य रूप से जो साध्य का साथ रहता है और साधन का साथ नहीं रहेगा उसका नाम है उपाधि और जब व्याख्या करेंगे तो फिर साध्य समान अधिकरण अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व साधन वन निष्ठा भाव प्रतियोगित्व जिसमें जाएगा वही उपाधि हो जाएगा तभी उपाधि का स्वरूप पता चला तो साध्य क्यों साथ रहता है और साधन का साथ नहीं, नहीं रहता है तो उपाधि हो गया को? तो इसी प्रकार आरध्य नकार है सुपाधिक हेतु सुपाधिक व्याप्य सिद्ध है न्याप्य व्याप्य किम नाम व्याप व्याप्य से ब्याप्य क्या व्यापक क्या है वाला जो अभी, अभी अभी हो गया है नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ व्यापक किसको कहते हैं पढ़ते नहीं तो <laughs> लेकिन ठीक ठीक तो कहा साधन है ना जो साधन है उसका नाम है व्याप्य व्याप्य का अर्थ है सीधा सीधा देखो व्याप्य शब्द उसी में ही छिपा हुआ है व्याप्ति का जो आश्रय होता है उसका नाम है व्याप्य है ना धूम है व्याप्य क्योंकि धूम में व्याप्ति धूम एवं बन्नी का व्याप्ति उसमें रहता है व्याप्य नाम हो व्याप्ति आश्रय ऐसे कहा था है ना तो वो जो ये कहते हैं व्याप्यत्व असिद अर्थात वो व्याप्ति को नहीं बना पाएगा व्याप्ति को असिद्ध करेगा सिद्ध नहीं कर पाएगा कौन ना जिसका जिस हेतु का उपाधि है है ना जितना भी डेजिग्नेशन वाले हैं है ना ये सब अशुद्ध उपाधि उपाधि जाने का बाद में अनु नहीं है प्रधानमंत्री है क्या नहीं कर सकते हैं अभी अभी उनका कमांड बताएंगे चला बोली चला देंगे लेकिन पद से हट जाए कुछ नहीं कोई उनका आदेश पालन नहीं करेगा अभी उपाधि में है सब कुछ है है ना तो इसलिए जो निरुपाधि को होते हैं तो क्या होते हैं वो अकड़ता होता है, है। उपाधि करता है मैं वकील हूँ अभी छाप लगा दिया गया अभी उनको सरकार दे दिए हाँ काला कोड दे दिए और एक आइडेंटिटी कार्ड जैसे गले में लटका दिए ये सरकारी वकील है तो सभी उनके पास जाते हैं उनको उपाधि हटा दीजिए तो कोई नहीं जाएगा उनके पास तो इसलिए ये कहते हैं जिसका उपाधि है तो वो अशुद्ध है अशुद्ध होने के कारण तो क्या करेगा वो व्याप्ति को सिद्ध नहीं कर पाएगा तो व्याप्यत्व व्यापक होगा और व्यापक हो गया तो से तो इसी प्रकार ये कहते हैं जो जो सुपाधि हेतु होता है ये व्यापक तो सिद्ध करेगा तो समझ में तो यहाँ तक समझ में आया ना नहीं तो वही दिखाया तो ये कहते हैं साध्य व्यापक सती साधन अव्यापक तो ये साध्य व्यापक हो गया पर्व तो धूमवान बनने हैं इत्यत्र आर्द्रंदन संयोग उपाधि ही यूमस तत्र आर्द्रनंदन संयोग स्वय। आर्द्रनंदन संयोगी साध्यव्यापकता है ना देखा अभी जहाँ जहाँ बनी है वह हुआ आर्द्रनंदन संयोग का जान जान जान है नहीं जहाँ जहाँ धूम है वहाँ हुआ आर्द्रम संयोग है तो इसलिए साध्य का व्यापक हो गया है नी तद्रंदन संयोग नास्ती आयोगल के आर्द्रनंदन संयोग अभावत इति साधन का अभ्याप हो एवं साध्य उपाधि इस प्रकार ये अभावकता व्यापक होने कारण एवं साधन का अव्यापक होने कारण ये उपाधि बन गया <kuh> उपाधि का लक्षण बनाया बन्नी माप्य तो उपाधि वाला ये कहते उपाधि का अर्थ क्या तो तो है तो सुपाधिक मेरा प्रश्न है कि बनी मतव का अर्थ क्या है ये महान तत्व का बनी, बनी आपको बताया कि मतुप के बाद में जो त्व प्रत्य जोड़ता है तो दोनों को हटाए जो बचेगा तो उसका वो ये बनीमत्व सही ना बनी मत्व का अर्थ क्या है बनी बनी ही सुपाधिक है ना तो ये कहते हैं कि सुपाधिक ने, सुपाधिक बिमत्व व्याप्यत्व सिद्ध तो बनी ये बनी तो व्याप्यत्वासिध है को उसमें व्याप्ति को उस सिद्ध नहीं कर पाएगा क्योंकि उपाधि से युक्त है समझ में आया ना तो इसी प्रकार ये हो गया आपका व्याप्यत्वासिथ व्याप्यत्वासित अभी चलिए मूल में समझ में आया ना नहीं देखा दिया जो जो मूल में है सो देखा दिया कैसे आपको व्याप्य उपाधि को ढूंढना है उपाधि पहले आपको समझ लेना क्या उपाधि क्या है है ना तो साधन जो साध्य का साथ रहेगा एवं साधन का साथ नहीं रहेगा उसका नाम उपाधि है ना नहीं जो साध्य का साथ रहेगा और तो साधन का साथ नहीं रहेगा उपाधि है तो उसी प्रकार उपाधि को हम कहेंगे उपाधि से युक्त जो हेतु है, है उसको कहेंगे मैं सुपाधि का हेतु सुपाधि का हेतु जो होता है वो व्यापास होता है ना तो ऐसे इसलिए इस प्रकार व्याख्या किया चलिए पदकृत में बहुत लंबा जोड़ा ले रहे हैं तो देखो, ये कहते हैं कहा सुपाधिक हेतु मिल गया ना नहीं सभी को मिला सुपाधिक हेतु हेतु ये कहते हैं सुपाधि का जो हेतु होता है वो व्यापक प्रासी मूल में उसी को दे दिया ना तो उसको प्रति के रूप में थी मिल गया ना नहीं? नहीं ये कहते हैं उपाधि विशिष्ट हेतु सॉरी कहती नो को उपाधि इत आह साध्य तो जो साध्य का व्यापक साध्य व्यापक प्रसिद्ध साधन व्यापक उपाधित्वम ऐसे का प्रतीक में साध्य तो ये कहते हैं साधन अव्यापकत्व देखो उसमें गलत दे दिया साधन व्यापक दे दिया साधना व्यापक साधना अव्यापक है ना तो आकार उसमें जोड़ो साधना व्यापक ऐसे ही होना चाहिए साधन अव्यापक अव्यापक उपाधि उबदो अनीत कृतकवाद सर अस्मदी बाह्येन्द्रग्राह्य बाह्य ग्रहण है ना उपाधि सैदे इत, साध्यव्यापक उक्त लीजिए। अभी ये पदकृत कर रहे हैं कि आपने जो उपाधि का है ना उपाधि में दो भाग है जो साध्य का साध्य का जो व्यापक होगा साधन का जो अव्यापक होगा उसका नाम उपाधि है ये कहते हैं कि हम केवल साधन का अव्यापक इतने ही उपाधि का लक्षण बनाएंगे क्या क्या पद नहीं, नहीं, नहीं देंगे नहीं देंगे साध्य व्यापक नहीं देंगे खाली हम कहेंगे साधना का साधन करेंगे साधना करते हो उपाधि साधना इतना ही उपाधि का लक्षण करेंगे का जो हो गया वो उसका नाम है उपाधि इतने ही देन ही लक्षण करेंगे उपाधि का समझे हैं तो ये कहता है कि अभी में आपका दोष आ जाएगा सदहेतु में इतना लक्षण करेंगे तो देखो ये कहता है कि शब्दो शब्दों कृतकत्व सुन शब्दोंत्य कृतकत्म सती अस्मदादी बाह्य इंद्रिय ग्रहण अर्थव इसमें उपाध, उपाधि जाएगा इसमें उपाधि लग जाएगा लो अनुवाद क्या है अनित्य अनित्य अनित्य है ये ये अनुमान अनुमान अनुमान देखो, आप देखो उन्वान में उन्वान जब देंगे तो उसमें हेतु होगा सदे होगा तो हेतु ये सद हेतु की असद हेतु तो पहले जांच करो अगर उसमें हम उपाधि जोड़ जाएगा तो असद हो जाएगा है ना तो यहाँ पे हेतु तो क्या है त्वत्व हेतु तो है, तो, है? तो, तो, है तो ये हेतु हेतु हेतु ना हे कैसे जांच करेंगे का मापदंड क्या है कैसे हमें सद हेतु को जानेंगे कि ये दे है? है। क्यों देश में रहना चाहिए और जो इतना दिन हो गया अविंद अरे साथ्य के साथ न साध्य के साथ रहना साध्य का अभाव में नहीं रहना सीधा सीधा साध्य साध्य के साथे रहना और साध्य का अभाव में नहीं देखो तो यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य अगर मिल जाएगा तो वो सदैव हो जाएगा उसमें कारण जहां जहां साध्य का अभाव होगा वहां वहां हेतु का अभाव मिल जाएगा क्या है है अगर अगर अगर मिल तो तो तो हो हो, जाएगा। <laughs> अगर दे दे तो ऐसे ही जाएगा। ऐसे केवल केवल केवल केवल नहीं तो होने से अभी देखो ये साध्य का साथ में रहता है ना नहीं रहता कृतकत्व तरह अनित नहीं कहाँ कहा रहेगा सारे अनित्य में तो वहां वहां अनित तो है ना नहीं ना, ना, साथ साथ। तो होने से ये दोनों का साध्य हेतु का जो अधिकरण जहां रहेगा वहां हुआ साध्य तो उन्हें ये अनिव्या हो तो गया अनिव्यापति हो गया अभी व्यतिर व्याप्ति लेंगे साध्य का अभाव अधिकरण में हेतु का न रहना inher. <Argos��> साध्य हो गया साध्य का अभाव आकाशवादी है क्या है? तो, तो? है? तो तो ये नित्य? है ना ये जो आकाशवादी जो नित्य है उसमें कृत तत्व रहेगा या नहीं रहेगा कृत का अभाव क्योंकि ये ये नृत्य है से तारी तो कार्य तो का का का है, और साध्य का अभाव में नहीं रहता है। जैसे दुम हेतु है ना, तो इसी प्रकार एक कृतकत्व हेतु साध्य का साथ रहता है साधन का साध्य हाँ। का अभाव में साधन का अभाव रहता है तो उनसे में अगर उपाधि लग जाए तो फिर दोष आ जाता है लेकिन सद हेतु तो कभी उपाधिग्रस्त नहीं होता है असद हेतु तो ही उपाधिग्रस्त होता है तो ये कहता है कि अभी हमने जो उपाधि का लक्षण बनाया उपाधि में कुछ उपाधि लक्षण में कुछ कमी होने के कारण विशेषण का अभाव होने के कारण तो उसमें हमें जो ये लेंगे अनुमान लेंगे तो अनुमान भले ही हो तो उसमें उपाधि लग जाएगा क्योंकि उपाधि खाली हम कहेंगे कि, आ, आ, क्या है साधन अव्यापक उपाधि तुम ठीक है ना साधन अव्यापक उपाधि तुम इतना ही लक्षण करेंगे तो अभी ये कृतकत्व हेतु सुपाधिक हो जाएगा तो सदहेतु तो कभी उपाधि वाला होता है नहीं होता है क्योंकि सदहेतु तो हमेशा समर्थ रखता है सामर्थ्य रखता है अपने में वो को साधा करने के लिए साथ रहेगा जब तक लेकिन हमें जो उपाधि का लक्षण बनाए तो वो गलत है तो वो गलत के कारण हम सदह दो आ जाता है न जैसे दूसरे कितने भी बढ़िया वंश में एक लड़का हो तो अगर वो असत्संग करता है तो उस वो भी चोर हो जाता है ऐसे ही है, अभी देखो कहा कि इसमें ये जो अनित्य तो असद तो तो में ये कहते हैं उपाधि लग जाएगा ये कहते हैं कैसे ये होगा उपाधि होगा उपाधि क्या बनेगा इसमें जो साध्य का व्यापक होगा साधन का अव्यापक होगा वही उपाधि हो जाएगा तो इस, इस इसी में हमें एक ऐसे ही एक पदार्थ को ढूंढेंगे जो साध्य का व्यापक हो साधन का अव्यापक हो अव्यापक हो।, हो है ना ऐसे लेकिन सा, साध्य का व्यापक से नहीं दिया खाली हम कहेंगे ऐसे ही एक पदार्थ को ढूंढेंगे जो साधन का अव्यापक हो हो? तो ऐसे ही, ऐसे ऐसे, ऐसे तो तो हमें साधन क्रितकत्तु? जा, जा, क्रितकत्तु है, तो वा, वा, उसका अभाव हो। एसे, एसे एक उपाधि हमें ढूंढेंगे कोई वस्तु तो ये कहते हैं कि सामान्य सती अस्मदादि बाह्य इंद्रिय ग्रहण अर्व यही उपाधि सती ामान्य बी अस्मदारी ग्रहण अर्तुम ये नए नहीं अर्तुम ये हो जाएगा आपका उपाधि जो सामान्य बाला होते हुए अस्मदादी इंद्रिय ग्रहण और ये ये जगह उपाधि उपाधि ओके सामान्य आप ऐसे ही एक पदार्थ ढूंढो दिमाग को लड़ाओ अभी सामान्य बाला होकर जो हमारे बाह्य इंद्रियों का ग्रहण योग्य हो तो ऐसे एक वस्तु ढूंढो पहले तो वो साधन कृतक के साथ नहीं रहेगा नहीं रहता हो तभी ये ये बनेगा साधन अभ्यापक <coughs> साधन अभ्यापक का क्या अर्थ है सरल अर्थ क्या है साधन अभ्यापक कितने बार बोलता हूँ नाम है साधन का साथ नहीं रहना है ना तो साधन का साथ नहीं रहेंगे तो अगर देखो पहले इसको ढूंढो एक ऐसे ही ढूंढो जो सामान्य वाला होना सामान्य मतलब तो जाति सामान्य होना चाहिए और हमारे बाह्य इंद्रिय से ग्रहण होना चाहिए ऐसे ही ऐसे ही है और वो अगर हो गया ये हो गया फिर वो साधन का अधिकरण में नहीं रहेगा साधन का व्यापक हो जाएगा है ना देख आप ढूंढ नहीं पाएंगे देणु का द्योन को जानते हैं देणु का क्या है हाँ है ना दे का मतलब दो परमाणु जो जोड़ते हैं इसका नाम है तो तो परमाणु दोनों का ये क्या थी? क्या पदार्थ है क्या पदार्थ है दोनों का नित्य का दो परमाणु जोड़ा तो नीचे कैसे हो गया सात पदार्थ है ना तो उनमें से कौन है द्रव्य है है ना तो ये दोनों को ये नित्य ना अनित्य है अनित्य है नित्य कैसे हो गया दो परमाणु नित्य है जो दो परमाणु जुड़ गए तो फिर जुड़ गए ना तो ये वस्तु बन गया वस्तु तो अनित्य हो गया तो दोनों को अनित्य है अनित्य है और ये द्रव्य है और वो सामान्य वाला कौन होता है सामान्य वाला मतलब जाति सामान्य कहा रहती है रहता है, आ? जाति कहा रहती? रहती है रहती है द्रव्य में? कहा पदार्थ में सात पदार्थ है सभी पदार्थ में थोड़ी सामान्य रहेगा कहाँ पे द्रव्य द्रव्य द्रव्य द्रव्य में सभी का एक ही राटोन है अरे द्रव्य गुण कर्म तीनों में सामान्य द्रव्य गुण कर्म तीनों में सामान्य सामान्य जाती है तो सामान्य तो तो वाला तो द्रव्य हो नहीं था ना द्रव्य में गुणों में भी रहेगा कर्म में भी रहेगा अब ये दोनों को ये द्रव्य है द्रव्य हो नहीं था सामान्य वाला हो गया सामान्य सखी ये दोनों को हमारे बाह्य इंद्रिय ये दोनों को हमको देखना है देखना है स्पर्श करना है तो देख दे, दे, देख सकते हैं ना नहीं, नहीं देख सकते देख सकते हैं ये तो कहता है कि बाह्य इंद्रिय आप फिर उपाधि फिर और जोड़े एक तो उपाधि तो ये ही है और फिर आप कहते हैं कि बायन ये कहते हैं अस्मदादी बाह्य इंद्रिय ग्रहण अर योग्य तो हमारे बाह्य इंद्रिय के द्वारा जो चक्षु इंद्रिय है वो चक्षु इंद्रिय से से दोनों को देख देख देख देख पाएंगे पाएंगे पाएंगे पाएंगे ना नहीं नहीं, नहीं तो ग्रहण योग्य हुआ ना हुआ सामान्य रक्त इतने अंश तो ठीक है लेकिन दोनों दोनों का ये इतने अंश में इंद्रिय इंद्रिय ये, नहीं, अना, ये नहीं नहीं, होता नहीं। होता है है है हो हो गया गया होता तो देखो यह सामान्य है सती शब्द भी है विशेषण है और इतने विशेष है विशेष है, है ना ये विशेष अभाव हो गया दोनों को दोनों पर में का है। तो अभाव है। विशेषण अभाव प्रयुक्त अभाव तीन प्रकार होता है है है? ना? क्या अभाव अभाव तीन प्रकार? अभाव तीन प्रकार। प्रकार विशिष्ट का होते हैं। तो उनसे विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव जब विशिष्ट में विशेषण का अभाव होता है तो विशिष्ट का भी अभाव होता है और दूसरा विशिष्टा भाव हो गया विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्टा तो भाव ये हो गया और विशिष्ट तो अभाव उभय अभाव प्रयुक्त विशेषण तो नहीं विशिष्ट नहीं ए विशेष नहीं विशेषण तो विशिष्ट का भी अभाव हो जाता है तीन भाव समझ में आया तो उन्हें से यहाँ पर जब ये विशिष्ट है तो उन्हें सामान्य वर्त अदी बाह्य इंद्रिय ग्रहण अर्तव्य में विशेषण अंश तो ठीक है लेकिन विशेष अंश का अभाव है तो अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव हो गया नहीं है अरे ये कहता है कि सामान्य असुवादी क्योंकि इसी को ये को हमें अभिकृत का उपाधि बनाएंगे ना कृतकत्व हो गया आपका साधन समझ में आता आता है ना नहीं आता? साधन हो गया साधन का अभ्याप कर लेना जहां जहां साधन रहेगा वहां वहां उपाधि को नहीं रहेगा उपाधि नहीं रहेगा तभी वो उपाधि बनेगा ना उपाधि तो कहना गलत है अभी अभी उपाधि बना नहीं है साधन का, का साथ नहीं, नहीं रहेगा जो साधन का साथ नहीं रहता है उसका नाम उपाधि तुम करेंगे अभी इसी को ही है ये साधन का साथ नहीं रहता क्या जहां जहाँ कृतकत्व है में कृतकत्व है तो लेकिन उसमें सामान्य स्मरण इंद्रिय ग्रहण अर्भुत्व नहीं है ने नहीं होने के कारण अभाव हो जाता है रहेगा रहेगा सामान्य इंद्रिय नहीं एक अंश में, तो है, एक में नहीं है तो विशेष अभाव प्रयुक्त विशेष अभाव हो गया तो इन सब इतने का अभाव हो गया है न तो उनसे साधन का अधिकरण दुम समझा तो जहा जहाँ साधन रहता है वहाँ ये नहीं रहता है तो अभ्यापक हो गया? नहीं रहा। ना तो उसका अभाव जो जब दा जिसको अपने उपाधि बनाने जा रहे हैं तो नहीं। हुँ। नहीं। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। ना मिलना। तो उपाधि को साधन का अधिकरण में नहीं होना अर्थात साधन के साथ उसको नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए ना तो अभी आपको अभाव बताया कि अभाव तीन प्रकार विशिष्ट अभाव तीन प्रकार का होते हैं तो एक विशेष अभाव होने के कारण विशिष्ट कभी अभाव होता है और विशेषण अभाव होने से भी विशिष्ट अभाव विशेष सके अस्मलादी बाहर इंद्रिय ग्रहण और ये तीन होते हैं हैं तो अभी इसमें ये ये ये देता है कि ये जो जिसको रहे तो, तो, तो इसका में ये नहीं रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए ना सामान्य तभी साधनता अब अब होगा तो तो तो होने से ये कब नहीं नहीं रहेगा रहेगा जब इनका तो नहीं रहेगा ना में तो तो तो रहता है और सामान्य ग्रहण अर्व रहता है ना नहीं रहता है नहीं रहता है क्योंकि से हो तो में और है है इसका अभाव अभाव उसमें होने से साधन साधन अभ्यापक अभ्यापक तो उसमें गया तो ये अभी उपाधि हो गया अभी समझ में आया ना नहीं आया <laughs> तो साधन का हो गया, होने से अभी उपाधि ग्रस्त हो गया, उपाधि हो गया। क्या किस लिए उपाधि से युक्त हो गया सद हेतु अगर हो गया तो फिर किस से हमें साधन को सीधा करें साधु को सीधा करें ये कहते हैं कि हमारे लक्षण में जो हाँ जो उपाधि का लक्षण में कमी है यहाँ पे हाँ। नहीं दिया ना? है ना हाँ। तो उपा, इसे इसको सुधार करो लक्षण को हाँ तो, देदो, देदो, है तो दे दो विशेषण देख लोक व्यापक प्रे सभी कितना पद दे अभी अभी देखो सुधर जाएगा इसमें कभी नहीं जाएगा ये हाँ। है ना नाध्य हमारा क्या है शब्दों अनित्य है साध्य साध्य का, का व्यापक का का लक्षण क्या है साध्य साथ आ, में जो रहता है साध्य समानाधिकरण का जो होगा उसका नाम है साध्य व्यापक तो साध्य हो गया नित्यत्व निश्चित साथ अगर वो रहता है जिसको उपाधि बनाया ना ये साधन का तो अब्पक हो गया अभी ये करो अगर साध्य का व्यापक ये बनेगा तभी तो उपाधि बनेगा अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगा है ना ये जिसको बनाया था, अभी ये सदेतु में ये अभी साधन का व्यापक नहीं होगा इतने पद देने के कारण इसका पिंड छूट जाता है इसका जो आरोप है वो बरी हो जाता है समझाए तो इतना अभी साधन का ये व्यापक नहीं होगा क्योंकि साधन जो साध्य व्यापक होगा साधन का व्यापक लेकर वो आरप हुआ था अभी इस अंश में उसको देखा हो इसका अगर व्यापक होगा इसका अगर अव्यापक तो हो गया इसको व्यापक करो अगर ये व्यापक हो जाए तभी इसमें दोष आएगा अगर नहीं होगा तो ये निर्दोष ज़िए? तो हने से अभी साधन, अभी आप साधन साधन का करो व्यापक है नाम तुम ना जो प्रतियोगी होगा उसका अभाव होगा और जो अप्रतियोगी है उसका अभाव नहीं मिलेगा अर्थात साध्य के साथ रहेगा ना? तो होने से तो हम हाँ देखो साध्य समान अधिकरण ये अनित्व तो का अधिकरण दोनों को हो गया तो साध्य समान अधिकरण जो भाव है उसका प्रतियोगी नहीं होना अनित्व तो का जो अधिकरण है अनित्य जानना रहता वो जगह साध्य समान अधिकरण तो साध्य समान अधिकरण दोनों को ले लीजिए तो उसमें जो अत्यंता भाव है घट का हाँ <laughs> ये में और सामान्य ग्रहण है, ना है। ए? हाँ, नहीं तो तो ये इसमें रहता है ना नहीं रहेगा रहे रहे। ये नहीं रहेगा नहीं, रहे। नहीं रहने से तो साध्य का भी साध्य का व्यापक नहीं बन रहा hmm. है ना hmm. तो इसमें साध्य साध्य तो तो सा, hmm. अभी -अभी सिद्ध किया ना विशेष अभाव प्रयुक्त विशेष इसका अभाव मिल गया इसमें hmm. तो इसी का अधिकरणुक में।, में साध्य है और में नहीं नहीं। नहीं नहीं।, नहीं नहीं नहीं तो नहीं रहता रहता रहता है है उपाधि ना तो होने से जब उसका हो गया प्रतियोगी समानाधिकरण जो होगा दोनों का का है ना प्रतियोगी जाना प्रतियोगी चला गया अप्रतियोगी होना चाहिए प्रतियोगी चला गया तो साध्य का भी अव्यापक साधन का भी अभ्यापक हो गया तो इसलिए ये हेतु ये, ये उपाधि नहीं हो सकता है है ना इस हो गया निर्दोष आर पता ना? है ना समझ हैं अरे ये न्याय <laughs> <laughs> <coughs> आज तो नहीं, तो नहीं आया? हाँ। साध्य समान अत्यंत देखते हैं। तो तो थोड़ा तो तो अधिकरण हाँ। तो अभी इतना कर अभी साधन का <laughs> अव्यापक तो हो गया और साध्य का भी अव्यापक हो गया अभ्यापक का नाम है जो साध्य समान अधिकरण अत्यंत अभाव का प्रतियोगी होगा और साध्य का अव्यापक होगा तोने से ये भी हो गया ये जो जिसको उपाधि कहा था उपाधि बनाने जा रहे थे ये उपाधि साध्य का भी, साधन का भी लेकिन हमें मूल में क्या पढ़े जो साध्य का व्यापक हो साधन का व्यापक हो लेकिन अभी ये जो उपाधि जिसको लेना चाहते थे अभी ये सही नहीं है लेकिन जाते तो रहेगी फिर अरे ये इसमें सामान्य पे सती सती का, का अर्थ क्या है विशेषण सत्य अंत को विशेषण कहते हैं विशेषण का अर्थ क्या है विशेषण क्यों दिया जाता है कहते हैं संभव व्यभिचाराध्याम विशेषणम्वत्व जब ये व्यभिचार आता है तब उसमें विशेषण दिया जाता है तो ये विशेषण और जब ये विशिष्ट बुद्धि सामान्य के ये विशिष्ट बुद्धि है ना विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण है जब जब विशिष्ट बुद्धि होती है तो उसमें विशेषण ज्ञान का है तो विशिष्ट बुद्धि तीन प्रकार का है ना तो विशिष्ट का अभाव भी तीन प्रकार का है विशिष्ट ज्ञान का अभाव भी तीन प्रकार का है तो जब वो विशेष का विशेषण का जब अभाव हो जाता है तो उसमें विशिष्ट बुद्धि नहीं रहती है अरे दंडी पुरुष इसमें विशेषण कौन है दंडी दंडा दंडा विशेषण है पुरुष विशेष्य है तो यहाँ ये विशिष्ट बुद्धि है दंडी पुरुष तो दंडा विशेषण हो गया पुरुष हो गया विशेष तो अभी हमें दंड को हटा देंगे विशेषण हटा देंगे तो क्या रहेगा पुरुष विशिष्ट बुद्धि ना सामान्य बुद्धि है सामान्य बुद्धि है ना तो विशेषण अभाव होने के कारण विशिष्ट बुद्धि अभाव हो गया ना नहीं तो उसी प्रकार हमें कहेंगे खाली विशेषण देंगे विशेष को हटा देंगे तो विशेषण किसके होता है विशेष को होता, होता है तो विशेष नहीं तो विशेषण किसके होता है तो विशेष अभाव प्रयुक्त तो विशिष्ट अभाव विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव और उभय अभाव ना विशेष है ना विशेषण है तो पर बेबी विशिष्ट बुद्धि नहीं है तीन प्रकार हो गया यहाँ पे इतने अंश तो है तो विशेष अंश नहीं, जो नहीं। जो है तो उसमें विशिष्ट बुद्धि का पूरा अभाव हो जाता है क्योंकि विशेष अभाव प्रयुक्त तो विशिष्ट अभाव, <laughs> अभाव हो गया। तो जो हो गया अभाव तो हो गया तो साधन का व्यापक हो गया व्यापक हो गया लेकिन साध्य का व्यापक नहीं बना साधन का व्यापक तो हमको ठीक है मान्य है लेकिन साध्य का ये व्यापक नहीं हमारे नियमों शास्त्र अनुसार साध्य का व्यापक होना चाहिए साधन का अभ्यापक होता होना चाहिए वही उपाधि होगा लेकिन अभी साधन का का भी भी हो हो गया, हो गया, से ये उपाधि नहीं हो सकता है स्क्रूटिन से, से अभी ये जो इंजाव लगा रहे थे अभी तो जो सद हेतु जिसमें आरोप आ रहा था तो ये मुक्त हो गया अब ये कभी कभी ये कभी दोष से युक्त नहीं है निर्दोष तो इसलिए ये कहते हैं कि उपाधि उपाधि का शरीर में व लक्षण में जब इतने अंश दे देंगे साधन अभ्यापक तो शब्द अनित्य कृतकत्व इत्यत्र सामान्य वत्व अस्मदादी बाह्य इंद्र ग्रहण अर्त्व उपाधि तदर्थम साध्य साध्यव्यापक उत्त है ना साध्य न इति पद उपादाने तो ये जोहेतु कृतकत्वे ये सद्हेतु ये उपाधिहित है रहते ऐसे ही करें फिर आगे देखें